पातंजल योग सूत्र समाधिपाद सा सर्वेशापी गुरु गुरुहु काले नानवच्छेदात छब्बीस वे प्राचीन गुरुगणों के भी गुरु हैं क्योंकि वे काल से सीमित नहीं हैं यह सत्य है कि समस्त ज्ञान हमारे भीतर ही निहित है पर उसे एक दूसरे ज्ञान के द्वारा जागृत करना पड़ता है यद्यपि जानने की शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है फिर भी हमें उसे जगाना पड़ता है और योगियों के मतानुसार ज्ञान को इस प्रकार जगाना अर्थात ज्ञान का उन्मेष एक दूसरे ज्ञान के सहारे ही हो सकता है अचेतन जड़ पदार्थ ज्ञान का विकास कभी नहीं कर, करा सकता केवल ज्ञान की शक्ति से ही ज्ञान का विकास होता है हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको जगाने के लिए ज्ञानी पुरुषों का हमारे पास रहना सदैव आवश्यक है यही कारण है कि इन गुरुओं की आवश्यकता सदा ही बनी रही है जगत कभी भी इन आचार्यों से रहित नहीं हुआ उनकी सहायता बिना कोई भी ज्ञान नहीं आ सकता ईश्वर सारे गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि ये सब गुरु कितने ही उन्नत क्यों न रहे हों वे देवता या स्वर्गदूत ही क्यों न रहे हों पर वे सब के सब बद्ध थे और काल से सीमित थे किंतु ईश्वर काल से आबद्ध नहीं है योगियों के दो विशेष सिद्धांत हैं एक तो यह कि शांत वस्तु की भावना करते ही मन बाध्य होकर अनंत की भी बात सोचेगा और यदि उस मानसिक अनुभूति का एक भाग सत्य हो तो उसका दूसरा भाग भी अवश्य में सत्य होगा क्यों इसलिए कि जब दोनों उस एक ही मन की अनुभूतियां हैं तो दोनों अनुभूतियों का मूल्य समान ही होगा मनुष्य का ज्ञान अल्प है अर्थात मनुष्य अल्पज्ञ है इसी से जाना जाता है कि ईश्वर का ज्ञान अनंत है ईश्वर अनंत ज्ञान संपन्न है यदि हम इन दोनों अनुभूतियों में से एक को ग्रहण करें तो दूसरे को भी क्यों न ग्रहण करेंगे युक्ति तो कहती है या तो दोनों को मान लो या फिर दोनों को ही छोड़ दो यदि मैं विश्वास करूं कि मनुष्य अल्प ज्ञान संपन्न है तो मुझे यह भी अवश्य मानना पड़ेगा कि उसके पीछे कोई असीम ज्ञान संपन्न पुरुष है दूसरा सिद्धांत यह है कि गुरु बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता आजकल के दार्शनिकों का जो कथन है कि मनुष्य का ज्ञान उसके स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है यह सच है सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है पर उस ज्ञान के विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है हम गुरु बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते अब बात यह है कि यदि मनुष्य देवता अथवा कोई स्वर्गदूत हमारे गुरु हों तो वे भी तो ससीम हैं फिर उनसे पहले उनके गुरु कौन थे हमें मजबूर होकर यह चरम सिद्धांत स्थिर करना ही होगा कि एक ऐसे गुरु हैं जो काल के द्वारा सीमाबद्ध या अवच्छिन्न नहीं है उन्हें अनंत ज्ञान संपन्न गुरु को जिनका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं ईश्वर कहते हैं